श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गदाधर की किशोरावस्था अस्तु यज्ञोपवीत के बाद गदाधर का स्वाभाविक हृदय अपने स्वभाव के अनुकूल अन्य एक विषय को अवलंबन करने का अवसर पाकर आनंदित हुआ उनके पिताजी को स्वप्न में दर्शन देकर जागृत विग्रह श्री रघुवीर कैसे कामारपुकुर के मकान में उपस्थित हुए थे उनके शुभागमन के दिन से लक्ष्मी जला की छोटी सी जमीन में पर्याप्त मात्रा में धान की उपज से किस प्रकार घर का अभाव दूर हुआ था तथा करुणामयी चंद्रा देवी अतिथि अभ्यागतों को भी नित्य प्रति अन्न दान करने में समर्थ हुई थी इन सब बातों को सुनकर बालक पहले से ही गृह देवता को विशेष भक्ति तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखता था उस देवता का स्पर्श तथा पूजन करने का उस समय अधिकार मिलने से बालक का हृदय नवीन अनुराग से परिपूर्ण हो उठा संध्या वंदनादि करने के पश्चात वह प्रतिदिन उनके पूजन तथा ध्यान में पर्याप्त समय व्यतीत करने लगा और जिससे वे प्रसन्न हो उसके पिताजी की तरह उसे भी समय समय पर दर्शन तथा आदेश प्रदान कर कृतार्थ करें एक तदर्श अत्यंत निष्ठा तथा भक्ति के साथ उनकी सेवा में वह संलग्न हुआ इसके साथ ही साथ श्री रामेश्वर शिव तथा श्री शीतला माता की भी वह सेवा करने लगा इस प्रकार की सेवा पूजा का फल भी अविलंब उपस्थित हुआ क्योंकि इस पूजा में एकाग्रता प्राप्त कर बालक का पवित्र हृदय भी थोड़े ही समय में भाव समाधि या सविकल्प समाधि का अधिकारी बन गया इस समाधि के सहारे उसके जीवन में समय समय पर नाना प्रकार के दिव्य दर्शन भी होने लगे इस प्रकार की समाधि तथा दर्शन का प्रथम विकास उस वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर उनके जीवन में उपस्थित हुआ था बालक उस दिन यथारीति उपवासी रहकर विशेष निष्ठा के साथ देवाधिदेव श्री महादेव का पूजन कर रहा था उसके मित्र गया विष्णु तथा और भी कुछ साथियों ने उस दिन उपवास किया था एवं यह सुनकर कि पड़ोसी गृहस्थ सीताथ पाइन महोदय की घर पर शिवजी की महिमा प्रदर्शक नाटक होगा उसे देख रात्रि जागरण करने का उन लोगों ने निश्चय किया प्रथम प्रहर का पूजन समाप्त कर गदाधर जिस समय तन्मय होकर बैठा हुआ था उस समय सहसा उसके साथियों ने आकर उसे यह समाचार दिया कि पाइन महोदय के घर पर होने वाले नाटक में शिवजी बनकर उसे कुछ वाक्य कहने पड़ेंगे क्योंकि उस नाटक मंडली में जो शिव बना करता था वह बीमार हो जाने के कारण भूमिका में अवतीर्ण होने में असमर्थ हैं इससे पूजन में बाधा उपस्थित होगी सुनकर बालक ने पहले आपत्ति की किंतु उसके साथियों ने नहीं माना वे बोले कि शिवजी की भूमिका ग्रहण करने पर उसे रात भर शिव चिंतन ही करना होगा और वह पूजन की अपेक्षा किसी अंश में न्यून नहीं है प्रत्युत ऐसा न करने से कितने ही लोगों को आनंद से वंचित होना पड़ेगा यह भी विचारणीय है साथ ही वे भी सब उपवासी हैं तथा इस प्रकार से रात्रि जागरण कर अपने व्रत को पूर्ण करने का उन्होंने निश्चय किया बाध्य होकर गदाधर ने सम्मति दे दी और तब शिवजी की भूमिका ग्रहण कर उसे अभिनय करना पड़ा जटाजूट रुद्राक्ष की माला आदि धारण कर भस्मा विभूषित हो शिवजी का चिंतन करता हुआ वह इतना तन्मय हो गया कि उसकी बाह्य चेतना विलुप्त हो गई बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी उसमें चेतना न आने के कारण उस रात्रि के लिए नाटक को बंद कर देना पड़ा